हजार बाल्टी पानी यू समुद्र तट पर खड़ा लहरों को बहुत ध्यान से देख रहा था लहरें उसके पैरों को छू छू कर लौट रही थी अचानक उसकी नजर चट्टानों के बीच फंसी एक वेल पर पड़ी वो अपनी बड़ी पूछ को थप थप जमीन पर पटक कर पटक रही थी डर के मारे आंखों को घुमाकर इधर उधर देख रही थी अरे पानी के बगैर तुम जीवित नहीं रह पाओगी ठहरो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कहते हुए यू समुद्र की ओर भागा एक बाल्टी में समुद्र का पानी भरा और उसे वेल के सिर पर डाल दिया धूप बहुत तेज थी ऊहियो ने कहा तुम इतनी बड़ी ठहरी तुम्हें तो ढेर से पानी की जरूरत पड़ेगी फिक्र मत करो एक हजार बाल्टी पानी डालने के बाद ही मैं रुकूंगा हर बार पानी डालते समय वह एक दो तीन चार गिनता है। चार बाल्टी सिर पर चार पीठ पर चार बाल्टी पूछ पर और इस तरह वह वेल के सारे शरीर पर पानी डालता रहा कुछ समय बाद यूही थक गया सांस लेने के लिए वह एक मिनट रुका तभी वेल की आंखों पर उसकी नजर पड़ी उसे तुरंत अपना वादा याद आया फिर बाल्टी लेकर समुद्र की तरफ चल पड़ा अब तक न जाने कितनी बाल्टी भर के पानी डाला होगा यह तो उसे याद ही नहीं रहा बस पानी डालता रहा, डालता रहा। थकान लड़खड़ाने लगे थे इतने में यू ही यो के दादा गांव वालों के साथ वहां पहुंचे उन्होंने यू यू ही यो को गोद में उठाया और बोले बस बस बहुत हो गया अब हम संभाल लेंगे एक चट्टान की छाव में यू यो को लुटाया लिटाया गया सभी मिलकर बर्तनों में पानी भर भर कर वेल पर डालते रहे कुछ लोगों ने अपनी कमीज भिगोकर कर वेल के शरीर पर बिछा दी उसके सारे शरीर को भिगो दिया शाम होते होते बड़ी बड़ी लहरें आने लगी और वेल की पूछ को भिगो लिए। हर लहर ने टकरा टकराकर कर वेल में नई जान डाल दी फिर एक बड़ी लहर उसे पत्थरों के बीच से खींच लगी एक पल के लिए वह स्थिर ही पड़ी रही फिर जोर से अपनी पूछ को पटका और तैरकर गहरे समुद्र में जा पहुंची सब खड़े होकर वेल को समुद्र में गायब होते हुए देखते रहे यू ही यो चट्टान की छाव में शांति से सो रहा था जापान की कहानी